लव कार्निक उनका नाम ही लव है लव <laughs> कहते हैं कि मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूं और कुछ दिन से उनको किडनी की बेहद तकलीफ बढ़ गई है डॉक्टर ने डायलिसिस रिकमेंड किया है पर पापा नहीं चाहते और वैसे पापा को देखकर कर अभी भी कोई नहीं कह सकता कि उन्हें कोई तकलीफ है पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत स्ट्रेस लेते हैं ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे क्या करना चाहिए और ऐसे केस में इन वॉट वे कैन एम के हेल्प एंड मतलब वो financially help की नहीं बात कर रहे हैं बट इस तरीके में क्या हेल्प हो सकती है ये पूछना चाह रहे हमारा तो छोटा है जो चिकित्सा कराना चाहिए और चिकित्सा में पूरे हिंदुस्तान पूरे दुनिया में जो कई सारे मॉडल्स हैं बहुत ठीक काम करते हैं और बहुत सारी जगह भी होगा सकते हैं आजकल विभाग में भी ये लोग काम करते हैं मदद करती है आपके क्षेत्रीय उनसे आप संपर्क कर करते हैं उनसे करा सकते हैं दूसरी बात है की वैसे जो चिकित्सा प्रतिक्रिया है उनमें भी बहुत सारा ठीक होता है बहुत सारा आयुर्वेद होता है बहुत सारा होम्योपेथिक भी ठीक होता है तो आप छोटा सा देखना जरूरी है जो है और और और करना चाहिए नाम वो वो जो जो स्ट्रेस लेने का और बहुत सोचने वाला जो वो बात कह रहे थे उस मतलब कि नहीं तो पाते हो क्या करना है कैसे करना है ये जिस प्रकार से अव्यवस्था है बाजार में अव्यवस्था नहीं है आप इस गारंटी नहीं है न तो आप अगर बाजार में आ व्यवस्था रहे दुनिया में आप इसे तो लापरवाही इसी चीज बल्कि हम लोग अलग से काम करते हैं मरीज करने के बाद उसको व्यवस्था में कैसे परिवर्तित करते हैं उसके सिद्धांत हमारे पास भी तो तो समाज में व्यवस्था रहेगी तो आप में स्ट्रेस मिलेगा समाज में व्यवस्था कैसे हो गई उसकी समझ आप में समाज में व्यवस्था कैसे बने ये आपको समझ और व्यवस्था बनाने के लिए काम करेंगे और समाज में व्यवस्था हो जाए से इसके अलावा भी में आते तो यही है है थे थे थे थे अलावा है का आदमी अलावा प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी आप ये सोचिए आपको स्ट्रेस नहीं है होना चाहिए और न ही समाज में तो दोनों ही पर आपको काम लेना है लेकिन आपका ठीक है तो वही एक बॉडी को रिलेटेड है और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था एक जीवन को रिलेटेड है उनके दोनों समस्याएं तो दोनों के अलग अलग ही समाधान हो पाएंगे